देवी भागवत प्रथम स्कंध व्यास जी का सरस्वती नदी के तट पर निवास ऋषियों ने पूछा परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देवशिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया इसे विस्तार विस्तारपूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए जी कहते हैं असित देवल वैशंपायन जैमिनी और सुमंतु प्रभृति अनेकों शिष्य व्यास जी के पास रहकर वेदाभ्यास करते थे वे सभी पहले ही आज्ञा लेकर पृथ्वी पर धर्म प्रचारार्थ चले गए तथा तो पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया यह सब देखकर कर व्यास जी के मन में शोक की घटा घिर आई उन्होंने वहां से चलने का विचार किया इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई उन्होंने उन्हें गंगा के तट पर छोड़ दिया था उस समय वे अत्यंत शोकाकुल थी माता सत्यवती की दैनी दशा याद आने पर वे महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए आकर निषादों से पूछा पुण्यमयी माता कहाँ गई उन सब ने उत्तर दिया वह कन्या राजा सांतनु को सौंप दी गई है इसके बाद दासराज ने प्रसन्नतापूर्वक व्यास जी का आतिथ्य सत्कार किया फिर तो व्यास जी सरस्वती नदी के सुगम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे तपस्या आरंभ हो गई राजा सांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे उन्होंने सत्यवती के गर्भ से दो पुत्रों को जन्म दिया वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए भी व्यास जी उन दोनों पुत्रों को भाई मानकर बड़े सुखी थे महाराज संतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रांगन हुआ सतनुदमन चित्रांगन अनुपम सुंदर एवं सम्पूर्ण शुभ लक्षणों से सम्पन्न थे दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था उनमें भी सभी गुण विद्यमान थे उन्हें देखकर पिता को अपार हर्ष होता था राजा संतनु ने राजा संतनु के सबसे बड़े पुत्र महान प्रतापी भीष्म थे उनमें असीम शक्ति थी सत्यवती कुमार चित्रांगद और विचित्र वीर्य भीष्म जी के समान ही बलशाली हुए सर्वलक्षण सम्पन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना संतनु अपने को देवताओं से भी अजय मानते थे कुछ समय के पश्चात राजा संतनु का स्वर्गवास हो गया जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़ देता है वैसे ही उन धर्मात्मा नरेश ने अपने जीर्ण शरीर का परित्याग कर दिया संतनु के स्वर्ग सुधारने पर उनके लिए और दैहिक क्रियाएँ सविधि संपन्न की गई अनेकों प्रकार के दान किए गए इसके बाद पराक्रमी भीष्म जी ने स्वयं राज्य को स्वीकार न करके चित्रांगद को राजा बनाया सत्यवती कुमार चित्रांगन बड़े प्रतापी एवं पुण्यात्मा पुरुष थे उन बलाभिमानी वीर ने शत्रुओं को परास्त कर दिया था